नमस्कार आप सुनडर रेडियो मुदबन नाइन्टी पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आज संडे है और संडे में आप सभी छुट्टी फरमा रहे होंगे आराम फरमा रहे होंगे और हो सकता है कि अब आप खाना खा चुके होंगे या फिर खाना खाने का समय हो गया है या तो आपको खाने का डाइनिंग टेबल बुला रहा होगा या फिर आप आराम से बैठ सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो आपके इस संडे को इस छुट्टी के दिन को और भी खुशनुमा बनाने के लिए हम सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हमारे साथ आज के शो के लिए सुरेंद्र जी हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं लेकिन वर्तमान समय में चेन्नई में रहते हैं तो उनसे हम बात करेंगे और और 61 रनिंग है लेकिन हेल्दी वेल्दी और हैपी रहते हैं तो आप सभी की तरफ से सुरेंद्र मेहता जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार हमारा नाम सुरेंद्र मेहता है जी जी। हमने स्कूल जो है वो हमारा दिल्ली में हुआ था दिल्ली में हम पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे फिर हमने एलेवेंथ तक एस एस ठालसा हायर सेकेंडरी स्कूल लाजपत नगर फोर्थ में है वहाँ से एलेवेंथ पास कर के फिर हम इंजीनियरिंग के लिए टुरुक्षेत्र में चले गए थे अच्छा हमने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और वहाँ पे जो एनआईटी आई क्षेत्र है वहाँ से इंजीनियरिंग पास किया है अच्छा ये पंजाब में, ये? ये में है ये अच्छा, हरियाणा अच्छा। में है। हरियाणा में पड़ता है हरियाणा में चलिए बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए हम एक मिडिल क्लास फैमिली टू बिलोंग करते हैं हमारे माता पिता अब तो नहीं है पहले थे वो गवर्नमेंट सर्विस में हमारे पिता काम करते थे और हम तीन भाई बहन हैं और तीनों जो हैं वो इंजीनियरिंग किया हुआ है अच्छा हमारी सिस्टर ने भी इंजीनियरिंग किया है और हमारे बड़े भाई ने भी इंजीनियरिंग किया है और सब ने इंजीनियरिंग करके अपना कंपनीज़ में काम करते थे अब वो रिटायर हो गए वो दोनों हमसे बड़े हैं अच्छा <laughs> वो कहाँ रहते हैं वो दिल्ली में रहते हैं अच्छा दिल्ली में रहते हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया सुरेंद्र मेहता जी आपने बारे में बताया आपने फैमिली के बारे में बताया और जैसे कि आज से साठ साल पहले की अगर बात करें तो आपके बचपन की कुछ यादें हमें बताइए बचपन की आपकी बातें स्कूलिंग की या फिर फैमिली लाइफ की या मोहल्ले में जब आप रहते थे बचपन में उस तरह का जो नज़ारा है थोड़ा आराम से बताइए स्कूलिंग में तो हम काफ़ी मतलब खेल में ज़्यादा थे और हमारे बड़े भाई भी हमारे ही सेम स्कूल में पढ़ते थे तो वो क्लास में फर्स्ट आते थे हम नहीं आते थे तो बट जब हमारा एलेवंथ का एग्ज़ाम हुआ तो जैसे मोहल्ले में होता है कि वो लोकल कंपटीशन होता है तो जब भी हमारे घर से कोई एलेवेंथ में होता था तो वो ही महल में फर्स्ट आता था और जब हमारी बारी थी तो हमारे जितने मोहल्ले के साथी लोग थे वो समझते थे कि इस बारी तो हमारा घर का नाम टुकू है कि भाई इस बारी तो टुटकु है एलेवंथ में तो इस बारी तो हम फर्स्ट आएंगे वो तो आएगा नहीं बट जब हमारा एलेवेंथ का रिजल्ट आया तो फिर हमारी फर्स्ट क्लास आई और हमारी डिस्टिंगशन आई फिजिक्स कैमिस्ट्री मैथमेटिक्स में तो फिर हम सबसे टॉप पे आ गए मोहल्ले में तो फिर वो मोहल्ले वालों को तो काफ़ी आश्चर्य हुआ क्योंकि हम पढ़ते थे थोड़ी देर के लिए और फिर जब हमने पढ़ लिया तो फिर हमारा फिजिट्स में डिस्टेंशन आया तो फिर हमारे बड़े भाई ने बोला कि आपका फिजिट्स में डिस्टेंशन आया तो इसका मतलब आपके फंडामेंटल क्लियर हैं तो ठीक है अभी हम आपको इंजीनियर बनाएंगे चाहे हॉस्टल में भी भेजना पड़े तो फिर हमने इंजीनियरिंग जॉइन किया तो लाइफ की कुछ यादें बताइए जैसे टीचर्स के साथ कोई टीचर आपको बहुत अच्छा लगता हो क्यों अच्छा लगता है टीचर्स हमें जो है नाइन्थ से लेके एवं तक एक, हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे वो अच्छे लगते तो वो हमें अच्छी तरह पढ़ाते थे हमें वो टीचर पसंद आता था, था जो मतलब अपने काम में पढ़ाई कराने में एकदम रूल्स के अकॉर्डिंगली चलते थे और रेगुलर पढ़ाई कराते थे और अच्छी तरीके मतलब वो पहले अपना जो लेक्चर जो है वो तैयार टल आते थे नहीं तो कई टीचर ऐसे थे जो अपना लेक्चर तैयार टल नहीं आते थे तो वो फिर ऐसे ही टाइम पास करते थे क्लास का जो पीरियड है उस मामले में एक हमारे जो वाइस प्रिंस प्रिंसिपल थे वो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे और वो काफी स्ट्रिक भी थे तो ये दो टीचर हमें काफी अच्छे मिले और उनकी वजह से ही हमारे जो एलेवेंथ में जो हमारी परफॉर्मेंस रही उनकी वजह से रही हमारा स्कूल काफी अच्छा था हम स्पोर्ट्स में भी थे हमारे स्कूल में के, उसमें टीम में थे तो स्कूल मतलब ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छे थे वो एनसीसी वगैरह में काफ़ी अच्छे थे हमारे ये दो टीचर्स जो थे वो काफ़ी इंटरेस्ट भी करते थे पढ़ाई के लिए भी और साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी तो उस मामले में जब हमने ये स्कूल चुना था तो इसी लिए चुना था कि स्कूल का जो रिकॉर्ड है आ, स्टडी वाइज वो भी अच्छा है और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा है हालांकि ये स्कूल हमारे घर से तकरीबन दस किलोमीटर था तो हम लोकल मिनी बसेस उस समय चलती थी दिल्ली में तो मिनी बसेस से चल हम जाते थे और आते थे अच्छा अच्छा स्कूल लाइफ में कोई पिकनिक वगैरह आपने एंजॉय किया हो तो उसके बारे में बताइए नहीं पिकनिक तो ज़्यादा नहीं अटेंड किया था बट यही था कि हमारा जो एक, एक एनसीसी के लिए जो रिपब्लिक डे परेड्स होती थी जी जी जी. तो उसके लिए सिलेक्शन हुआ था और साथ में जो ये जो क्रिकेट टीम के लिए उसके लिए ट्रायल्स के लिए सिलेक्शन हुआ था तो हमारे वहाँ पे ये दो चीज़ें काफ़ी अच्छी थी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने अपने बचपन की स्कूल लाइफ की हमारे साथ शेयरिंग किया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और शायद हमारे युवा अगर सुन रहे हैं तो उनको भी लग रहा होगा कि कहीं हम भी अपने स्पोर्ट्स में अच्छी तरह से करें और जैसे कि काफ़ी बार होता है कि हमारा रुचि जो है खेल में होता है लेकिन पढ़ाई भी मजबूरी से पढ़ना पड़ता है लेकिन क्या करें ऐसा भी होता है कि आपको एक लेवल तक तो कम से कम कॉलेज का जो डिग्री है वो तो पूरा करना ही है बाकी अपनी हॉबीज़ को बनाए रखना है टाइम ज़रूर उसको देना है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खेल ख़राब है आजकल तो खेल में भी अच्छा अपना करियर बना सकते हैं स्पोर्ट्स में भी आप अच्छा कर सकते हैं उसमें भी आपका करियर बहुत ही ब्राइट और बहुत ही अच्छा हो सकता है लेकिन यही बात है कि कुछ चीज़ें जो है नीडी होती हैं उनको करे बगैर हम अगर उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो भले कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं लेकिन कुछ एक चीज़ों के वजह से फिर वो चीज़ें जो है रुक भी जाती हैं या आपको जो है कहीं ना कहीं कम भी सोचा जाता है तो इसीलिए हमें परफेक्ट होना है तो हर चीज़ को जो है देखना ही है जैसे सुरेंद्र जी ने आखिरी में ग्यारहवीं में जो है अच्छी तरह से डिस्टिंगशन में अपना नाम लेकर आया है तो इसी तरह हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को जो है ज़्यादा महत्व देना पड़ता है समय के अनुसार तो ये चीज़ें हमारे साथ हमेशा रहती हैं कुछ चीज़ें हमें पसंद होती है कुछ नहीं होती लेकिन फिर भी हमें उन चीज़ों को अच्छी तरह से प्रिपेयर भी करना होता है तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी बातें सुरेंद्र कुमार जी से हम करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मुस्करे रहो वादे वफा पास बातें हैं बातों का क्या कोई किसी का नहीं झूठे ना कसम में व्यारफा सब बातें हैं बा क्या कसम में वाद प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या स में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का अच्छा पा असल में वफ़ा सब बातें हैं बातों का क्या आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन सुनते रहिए, रहिए। मुस्कुराते नमस्कार और, अच्छा और उनके बचपन की बातें हमने सुनी आइए आगे बढ़ते हैं जैसे की हम लोग बात करते हैं जब भी की जीवन में हमारी कॉलेज वगैरह पूरा होता है तो काफी चीजें हमारे सामने एक साथ आता है जैसे की आपने ट्वेल्थ पूरा कर लिया हो या डिग्री पूरा कर लिया तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमें करनी पड़ती है एक तो हमें नौकरी ढूंढनी पड़ती है और उसमें भी चॉइसेस होती है कि परमानेंट नौकरी हमें मिले ऐसी हमारी ख्वाहिश रहती है अगर नहीं मिलती है तो वहाँ दिक्कतें आती हैं फिर उसी के साथ माता पिता का फोर्स होता है कि आप पढ़ाई पूरी हो गए तो शादी तो ऐसे कई चीज़ें हमारे साथ एक साथ आती हैं तो आप जैसे ही कॉलेज आपका पूरा हो गया आपने इंजीनियरिंग पूरा कर लिया तो किस किस तरह की बातें आपके सामने आई तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में बताएं सी uh, जब हम फाइनल ईयर थे इंजीनियरिंग के तो उस समय आ, हमारे कॉलेज में ये टंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए अच्छा अच्छा तो पहली बारी हमारे कॉलेज में कंपनी आई लार्सन एंड ट्यूब्रो और उसके लिए जो सिलेक्शन था वो दिल्ली आईआईटी में उन्होंने बुलाया था तो पूरे नॉर्दर्न रीजन के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो उन सबको बुलाया था तो काफ़ी सारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे तो पहले रिटर्न टेस्ट होता है उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है तो हम हमारे कॉलेज से भी काफ़ी लोग आए थे और हम भी गए ये सोचते चलो देखते हैं कैसा होता है क्योंकि पहली बारी लार्सन ट्यूबर आ रहे हैं और जैसे कि हमने बताया कि हम तो अपना खेल में भी ज़्यादा रहते थे और स्टडीज़ में भी रहते थे तो हमारा जो ऊपर से मैक्सिमम हम सिक्स पोजीशन तक ही आए अदरवाइज़ कोई फर्स्ट पोजीशन तक नहीं आए अच्छा। तो ये सोचे गए थे कि देखते हैं क्या होता है तो जब उन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम दिया वो तीन घंटे का एग्जाम था और हमने मतलब दो घंटे में कर लिया था उसको तो जो एग्ज़ामिनर था उन्होंने देखा कि ये दो घंटे के बाद बैठे हुए हैं तो उन्होंने बोला आपने कंप्लीट कर लिया हमने कहा हाँ बोला ठीक है आप के चले जाइए तो हम पहले स्टूडेंट थे जो बाहर आ गए कंप्लीट करके <laughs> तो फिर हमारे दोस्तों ने पूछा कि भाई कैसे हुआ क्या हुआ तो हमने कहा भाई देखिए हम आंसर नहीं जानते किसका भी हमने लिखा नहीं आंसर जो भी हमारे उस समय दिमाग में आया हमने कर दिया तो उसके दोपहर में उसका रिजल्ट भी आना था अच्छा उसी दिन उसी दिन शाम को तो फिर उसी दिन शाम को जब उन्होंने लिस्ट लगाई तो ऊपर से छठा नंबर हमारा था हम्म हम्म। पर्सनल इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट डे पर्सनल इंटरव्यू था हमारा तो दो लार्सन टूरो के एग्जिकव थे वहाँ पे मिस्टर माधो सिंह एंड मिस्टर देविंदर Uh, उन्होंने जब रिटर्न uh, एग्ज़ाम के बाद फॉर्म भरने के लिए दिया था तो उसमें एक था कॉलम कि आपकी चॉइस क्या है मार्केटिंग है आरएनडी है ये है प्रोडक्शन है तो उसमें हमने पहला जो टिट मार्क किया था वो मार्केटिंग में किया था और दूसरा टिट मार्ट जो किया था वो हमने आरएनडी में कर दिया था हमें पता नहीं था कि हमने ऐसे टिक कर दिया हमारी चॉइस सिर्फ मार्केटिंग थी तो वो फार्म भर के मिस्टर देवेंद्र जो थे वो उनके काफ़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई आपके फार्म में एक बहुत पिकुलर थिंग है तो आपने लिखा है फर्स्ट चॉइस मार्केटिंग और सेकंड चॉइस आर एंड डी तो ये तो दोनों पोल्स अपार्ट है मैच नहीं होते <laughs> तो ऐसा कैसे तो हमने उनको बताया सच सच बात ये है कि हमें सिर्फ मार्केटिंग चाहिए हमारी चॉइस जो है मार्केटिंग है सिंस आपने दो चॉइस बोला है हमने टिक मार दिया हमें नहीं पता कहाँ <laughs> तो ही सेट वेरी इंटरेस्टिंग तो ही सेट की वट डू नो अबाउट मार्केटिंग तो हमने बोला मार्केटिंग में आप जाके लोगों से मिलते हैं अपने प्रोडक्ट्स का बताते हैं अच्छे सिटीज़ uh, में जाते हैं अच्छे होटल में रहते हैं बाय प्लेन जाते हैं बाय प्लेन आते हैं अच्छा ऑफिस होता है तो ये सब है तो बोला कि बस यही है मार्केटिंग यू डोंट नीड ए प्रोडक्ट नॉलेज तो आई सेट यस यू नीड ए प्रोडक्ट नॉलेज बट यू डेट इट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस इज़ वेरी गुड he said uh, mr matha you have uh, taken a training in uh, hindustan brown brewery for motors i said yes he said as you said you did the knowledge over a period of time i presume you have the knowledge of uh, motors i said yes he said mr madhav singh is your customer you have come to sell your motors to him please sell your motors so it was sort of a role play acha acha तो मैंने कहा ये तो काफ़ी <laughs> तो आई सेड नॉट टू लूज कॉन्फिडेंस तो हमने उनको बोला आप मेरे को पाँच मिनट दीजिए प्रिपेयर करने के लिए तो उसने बोला ठीक है मिनट के बाद उन्होंने बोला आप शुरू करिए आई सेड हम उठ के बाहर गए बाहर जाके कर नॉट किया और उनसे पूछा मैं कमिन तो आई स्टार्टेड दैट वन एट प्ले Uh -huh. and I started giving him the pamphlets वगैरह वगैरह और जो भी मोटर्स के बारे में था बताया उनको उन्होंने question पूछते रहे बीच में technical questions भी उन्होंने पूछे हम बताते रहे ऐसे टरते टरते डेढ़ घंटा हो गया हमारे से पहले जो पाँच candidate थे वो तो दो दो minute में बाहर आ गए uh -huh. डेढ़ घंटे के बाद आ, मिस्टर देवेंद्र नाथ ने बोला प्लीज स्टॉप हमने अच्छा ही सेड आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन एंड यू गिव मी वन वर्ड आंसर आई सेड ओके ही सेड माय क्वेश्चन इज हैव यू सोल्ड योर मोटर्स टू हिम प्लीज गिव मी आंसर येस और नो आई सेड नो तो ही सज वेरी इंटरेस्टिंग तो ही सेड देन व्हाट हैव यू अचीव आउट ऑफ योर विजिट i said i have convinced mr madhav singh but he has asked for certain details for which i have to refer to the factory and i will get those details and give those test certificate and uh, he has been kind enough to give me appointment to come again hmm. so he says are you confident that you will be able to sell to him i said i am sure i am 100% confident i will get done <laughs> he said So that two hours interview gave me the job in Larson and Tubro, and I became the first person from the college to be selected in Larson Tubro. जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आपका इंटरव्यू हुआ. और काफ़ी चीज़ें जो है आपको डेमो के रूप में भी दिखाना पड़ा और ये चीज़ें हमारे युवा साथियों को भी काफ़ी मदद करेगा मुझे लगता है कि जो सुन रहे हैं उनके सामने भी काफ़ी बच्चे हमारे होते हैं जिनको इंटरव्यू फेस करना होता है तो इस तरह की बातें उनके साथ भी हो सकती है तो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करे और जो भी सिचुएशन आता है उसमें बिल्कुल अपने तरफ से आप पूरा जो है कॉन्फिडेंसली आप हर चीज़ को देखें करें और जितना नॉलेज आपके पास है उन चीज़ों को यूज़ करें और एज़ इट इज़ आपको फ़ील हो रहा है उन्हीं चीज़ों को आप बताएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है और कई बार हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें बोलने की कोशिश करते हैं या एक्स्ट्रा कुछ करके दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें जो है दिक्कतें कौन उसमें हमारी जो है सत्यता नहीं दिखाई देता और उसमें हम जो है उस इंटरव्यू को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो हर चीज़ को जानता है हर व्यक्ति के पर्सनालिटी को उनके हाव भाव को सब कुछ जानता है तो उससे अच्छा ये है कि आप जो जानते हैं उसी पर टिके रहें और उन्हीं चीज़ों को आप सामने सामने रख देंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है आपके सपोर्ट में रहता है आपके लिए पॉजिटिव आ, साइन मिलता है या आपके लिए जो है सकारात्मक जो दिशा है खुल जाता है तो उसलिए और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे सुरेंद्र जी से आप सुन रहे हैं सलामी जिंदगी रेडियो मौजूबा नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर सुनते रहो मुस्कराते रहो मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में पाने को ओ हो <laughs> जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को ये रूप की दौलत वाले तब सुनते हैं दिल के नाले दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले तकदीरन बस में डाले इनके किसी दीवाने को जीवन के सफर में ही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन में तड़पाने को की नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले हो जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन में तड़पाने को दिल लेके दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं लेके के जगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं हंस हंस के जला देते हैं ये हुन के परवाने को, जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को ओ हो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी है बहुत ही अच्छी बात उन्होंने अपने इंटरव्यू की डिटेल्स हमें बताया किस तरह का उनका इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद वो लॉरेंस एल में लगे लॉरस एंटरबोना इस कंपनी में उनको नौकरी मिली और मुझे लगता है कि आप वहीं पर पूरी तरह से रहे क्योंकि बदलना भी पड़ा आपको बाद में नहीं हम छः महीने के बाद हम आ, हमारे मदर ने बोला कि आप दिल्ली आ जाइए अच्छा अच्छा तो दिल्ली में फिर हमें ट्रामटन ग्रीस में जॉब मिल गया तो फिर हम दिल्ली आ गए ट्वेंटी लार्सन टूब्रो जो हमारी पोस्टिंग थी वो बॉम्बे की थी तो हम बॉम्बे गए थे और बॉम्बे भी हम गए थे कि जब हमारे पास वहाँ पे कोई रहने का साधन नहीं था एंड अच्छा, अच्छा। बॉम्बे हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे नहीं, नहीं। और बॉम्बे हमने ज्वाइन करना था 16 अगस्त को हम वहाँ पहुँच गए थे चौदह अगस्त को नहीं, नहीं। और हम राजधानी एक्सप्रेस से गए थे तो जब हम बॉम्बे सेंट्रल पे उतरे तो हमें पता नहीं था हम कहाँ जाएँ तो आधा घंटा <laughs> आधा घंटा हम स्प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे और गाड़ी एकदम खाली होके के यार की तरफ जा रही थी तो उस समय हमने सोचा कि अब यहाँ पे खड़े रहना ठीक नहीं, नहीं है क्योंकि एक तरफ हमारे पास बेडिन था एक तरफ बेड था तो हमने कहा क्या किया तो जाके पहले हमने आ, वो जो जहाँ पे बैगेज होता है ना जमा करवाने का वहाँ जा सामान को जमा करवाया तो हमारे पास ए सी चेयर का टिकट था तो उन्होंने पहले हमारी तरफ देखा फिर टिकट की तरफ़ देखा फिर सामान की तरफ देखा बट उन्होंने सामान लेना पड़ा फिर जाके हम सामने एक टी स्टॉल था रेलवे स्टेशन पे तो हमने कहा चला सबसे पहले चाय पीते हैं <laughs> तो जब हम चाय के स्टॉल पे गए तो उसने बोला क्या मानता है मैंने कहा है ये क्या ये क्या? <laughs> क्या मानता मैंने कहा मानता मानता नहीं है चाय मिलेगी हाँ। इसे हाँ मिलेगा तो वो छोटे से ट्रप होते हैं सफ़ेद कलर के ट्रप वी शेप के उसमें उसने डाल के मेरे को चाय दी तो मैंने कहा ये क्या चाय है तो मैंने कहा कि एक ग्लास दीजिए उसने ग्लास दिया मैंने कहा ऐसे इसमें तीन और डाल दीजिए <laughs> तो चार ट्रप डाल के हमने चाय पी चाय पी हमने सोचा अब क्या करें हमने कहा कर चलो अभी लार्सन ट्यूबरों में चलते हैं वहां जाके किसी से मिलेंगे फिर कुछ रहने का अरेंजमेंट करेंगे mm. तो हम स्टेशन से जैसे ही बाहर निकले तो एक टैक्सी वाला टैसे तो ही हाथ किया एक टैक्सी वाला आ गया तो उसने पिछले हाथ से दरवाज़ा खोला और दाहिने हाथ से मीटर डाउन किया और हम बैठे तो उसने बोला कहाँ जाना है? हमने बोला पवाई लार्सन टिब्रो विद इन टू मिनट्स वो जो है गाड़ी टैक्सी जो है वो फोर्थ गियर में थी तो अभी हमने बोला कि हाँ अब हम बॉम्बे पहुँच गए हैं इसका मतलब अब <laughs> लगता है कि बॉम्बे पहुँचे हैं स्टेशन पे तो लगा नहीं कि बॉम्बे पहुँच तो फिर हम वहाँ पर गए लारसन टिब्रो में जा के में रिपोर्ट किया रिपोर्ट करके फॉर्म वगैरह जो थे वो फिल किए तो फिर उन्होंने बोला कि आपको कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो आप बताइए यदि आप कैसे हैं। तो हमने कहा कि हाँ हमें हेल्प चाहिए तो उन्होंने बोला क्या आई सेड आई डोंट हैव ए प्लेस टू स्टे तो जो एच आर थी तो उसने बोला क्या यू डोंट हैव ए प्लेस टू स्टे आई सेट नो शी सेट हाउ हैव यू ट्रम्प आई सेट आई ट्रेम बाई राजधानी she said where is your luggage i said it is in the left luggage room she said you have any relatives i said no she said you know anybody i said no but mm -hmm. so she said why have you come here then so i said i believe that there are lodges and i'll stay in the lodge he says uh, but lodges are also not easily available She very तो शी डॉट वेरी डिस्टर्बड कि तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं कि भाई ये टेल्ले आए हैं और इनका कोई रहने का इंतजाम नहीं है hmm. तो उन्होंने बोला कि हम फिर आपको अपने डिपार्टमेंट में भेजते हैं आप डिपार्टमेंट में जाइए और वहाँ पर अपने साथियों को मिलिए उनको बताइए शायद कोई अरेंजमेंट हो रहा हमने कहा अच्छा ठीक है बताइए तो उन्होंने बोला हमने आपको लार्सन ट्यूब्रो में आरएनडी के लिए सेलेक्ट किया <laughs> मार्केट <मार्केटर, मार्केटर। laughs> तो हमने कहा बट हमारा चॉइस तो मार्केटिंग है तो उन्होंने बोला हाँ हमने देखा है कि आपने मार्केटिंग बोला था बट जो स्वेटर्स हैं उन्होंने आपको आरएनडी में सेलेक्ट किया वैसे भी अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है यदि आपको पसंद नहीं है लार्सन दस आर तो आप मत ज्वाइन करिए बट हमने कहा कि अभी हम सब छोड़ के आए, आए हैं <laughs> तो ऐसे डॉक्टर ठीक है हम जाएंगे आर एन में तो आर एन में जाके फिर अपने साथी से मिले तो फिर एक साथी ने बोला कि ठीक है हमारे एक साथी के पास जगह है रहने के लिए तो वहाँ पे आप आ जाइए तो ऐसे हमने वहाँ पे रहना शुरू किया ला बॉम्बे में उसके बाद फिर छः मिनट के बाद हम वापस दिल्ली वापस दिल्ली में आके फिर ग्रीस में फिर हम प्रोजेक्ट्स डिवीजन में थे तो प्रोजेक्ट्स डिवीजन में काफ़ी ट्रांसमिशन और पावर ट्रांसमिशन और जनरेशन के प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया लगाए लड़ाए चलिए सुरेंद्र मेहता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको जॉब मिला और उसके बाद आप जॉब के कारण आप कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए उस प्लेसेस में ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी हमने ट्रेवल <laughs> किया है और क्योंकि uh, हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया चलते थे पावर ग्रेड हमारा मेन क्लाइंट था एनटीपीसी हमारा मेन क्लाइंट था mm -hmm. तो उसके लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो ऑल ओवर इंडिया जाते थे hmm. तो फिर हम जब ट्रामटन ग्रीव्स हमने ज्वाइन किया तो हम प्रोजेक्ट्स में थे पहला प्रोजेक्ट हमारा मथुरा रिफाइनरी का था वो हमने कम्प्लीट करके फिर हम राजस्थान में आए राजस्थान दरीबा माइंस में आए hmm, hmm, hmm, hmm. दरीबा माइंस में प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के बाद फिर हम यूपी में गए और प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के बाद फिर नाइनटीन में हमने प्रोजेक्ट्स मार्केटिंग में आ गए अच्छा तो प्रोजेक्ट स्मार्ट नाइनटीन एटी में थे तो अब हम दिल्ली में रह के प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग करते थे तो उसके बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर में हमने प्रोजेक्ट्स सिक्योरिटी है पंचकुला में रेल कोच फैक्ट्री उनका प्रोजेक्ट लिया था तो ऐसे करके हमने प्रोजेक्ट लिए फिर 1988 में हमारा ट्रांसफ़र हो गया चेन्नई में हमारा जो पूरा डिविशन है वो सेंट्रलाइज हो गया फिर 1988 में हम चेन्नई में आ गए अच्छा <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसमें जैसे कि आप ट्रैवलिंग करते थे अपना जॉब करते हुए कहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी आपको मुश्किल कहाँ लगा किस वक़्त ऐसा लगा कि बहुत मुश्किलें हैं ज़्यादा मुश्किल तो वहाँ पर आता था कि जहाँ पर जो आ, जो कंपटीशन के लिए कुछ लोग जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अचीव करते हैं नहीं, नहीं। तो वहाँ पे फिर ऐसे होता था कि मतलब जबकि आप कम्पटिटिव हैं बट फिर भी आपका प्रपोजल नहीं होता है बट फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन यू डट आप मान लेते हैं कि ये भी एक हिस्सा है शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो फिर बट हमारा जो प्रोजेक्ट्स के जो थे मोस्टली हमारा अच्छे अच्छे क्लाइंट थे बिरला स्टेट क्लाइंट थे रिलायंस स्टेट क्लाइंट थे और एनटीपीसी पावर डिड अच्छे ट्रस्टमर्स थे तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम दिकत, दिकत नहीं आती थी नहीं। हाँ ये है कि वहाँ पे टेक्निकली साउंड होना है ट्रस्टमर के साथ यदि ट्रस्टमर से रिस्पेक्ट लेनी है तो टेक्निकली साउंड जरूर होना है तो उसके लिए जब हम मत्थर रिफाइनरी में थे तो हमने अपने हाथ से सारा काम किया तो वो हमने जब पूरा पावर प्लांट का जो कंट्रोल रूम होता है वो अपने हाथ से बनाया था तो उसकी वायर्स जो है वो हमारे फिंगर टिप्स पे थी कि ये वाली वायर टिधर जाती है और कौन सा सर्किट कंट्रोल करती है तो उसकी वजह से ए जो हमारे कंसल्टेंट थे तो वो काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे अच्छा। और मतलब ऐसा बहुत काम होता है कि कोई इंजीनियर अपने हाथ से काम कर रहा हो केबल कनेक्शन कर रहा हो टेस्टिंग कर रहा हो तो वो देख के हमारे जो चीफ ऑडिटर थे चीफ इंटरनल ऑडिटर मिस्टर एम के अरोड़ा वो भी जब साइट पे आए थे विजिट करने के लिए तो जब उन्होंने देखा कि हम पैनल के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी हैरान हुए कि पहली बार जिंदगी में देख रहे हैं कि कोई इंजीनियर ऐसे काम कर रहा है बट वो काम करके काफ़ी हमें नॉलेज मिली वो जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली एक आ, पावर प्लांट में काम करने की वो काफ़ी अच्छी मिली और उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो एक बार यदि आप टेक्निकली साउंड होते हैं hmm. तो और फिर वो मार्केटिंग करते हैं जैसे उन्होंने हमारे से पूछा था कि प्रोडक्ट नॉलेज तो चाहिए मार्केटिंग <laughs> में <laughs> तो फिर जो है ट्रस्टमर को आप कॉन्फिडेंस uh, uh, आ जाता है ट्रस्टमर आपके ऊपर एंड देन यू टेल द ट्रूथ बिकॉज फिर आप जो इधर उधर की बातें नहीं करते आप प्रोडक्ट के बारे में ही बताते हैं जो प्रोडक्ट अच्छा तो उसके वजह से ट्राफ़ी हमें अच्छा रहा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सुरेंद्र मेहता जी मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपको जो है जैसे भी हो समय के अनुसार अंतराल में काफ़ी चीज़ें जो है आप सीख लेते हैं और कुछ कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो उन चीज़ों को थोड़ी देर के बाद आप समझ लेते हैं उसको फिर सेट करते हैं और आपने कहा कि जैसे जब तक आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को नहीं करते हैं तब तक उसका नॉलेज भी आपके पास पूरी तरह से नहीं आता और जब किसी को बताना हो तो जब तक आप उस चीज़ को समझे नहीं हो जाने नहीं हो उसको स्पर्श नहीं किया हो तो आपके बोलने में भी वो दिक्कतें आ जाती हैं लेकिन जब इन चीज़ों को एक बार अपने हाथों से करते हैं तो फिर बताने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को कन्वेंस भी करते हैं बहुत ही अच्छा लगा आपसे और जैसे कि फैमिली लाइफ में जो दिक्कतें हुई आपके क्या कुछ ऐसी जो घटनाएं होती हैं जैसे हम लोग दूर रहते हैं फैमिली से तो वो भी दिक्कतें होती हैं और अगर पास रहते हैं लेकिन वो हमें सम्मान नहीं देते या कुछ चीज़ें हम उनके साथ, साथ मैच नहीं करता तो तब भी दिक्कतें आती तो आपके साथ कैसा रहा हम शुरुआत से ही जब इंजीनियरिंग के लिए गए तो हॉस्टल लाइफ में चले गए थे नहीं, नहीं। उसके बाद बॉम्बे में आए तो बॉम्बे छोड़ इसलिए आए दिल्ली थे दिल्ली की दिल्ली में रहेंगे बट हम बॉम्बे से आए थे 17 दिसंबर को और हमें उन्होंने टूर पे भेजा 2 जनवरी को ये बोल रहे कि कुछ पैनल्स हैं कुछ रिलेज हैं पाँच दिन का काम है और आप उसको टेस्ट करके आ जाइए तो हम पांच दिन के लिए गए थे तो देखा वहाँ पे तो पूरा पावर प्लांट है अच्छा और वहाँ पे 820 पैनल हैं और 10 बे स्विच है <laughs> जिसको अभी टेस्टिंग कमीशनिंग करना है बट उसका तो अभी पैनल खड़े भी नहीं हुए हैं तो उस समय हमारे पास दो चॉइस थी कि एक तो या तो चले जाओ वापिस नहीं। नहीं। बोल दो कि बोल दो कि अभी कुछ रेडी नहीं है hmm. दूसरा है कि या तो यहाँ पे रुट जाओ और रुक के काम सीख लो <laughs> तो सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत थी वहाँ पे। hmm. तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे रुकते हैं hmm. और रुट के फिर ट्राम सीखा हमने उस टाई उसकी वजह से ही हम सेम ट्राम जो इस कंपनी में एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जॉइन किया था और प्रोजेक्ट्स डिवीजन में Where finally I became the head of uh, projects division, mm. head in the projects division in Crompton uh, Greaves. I am in Crompton Greaves for twenty-five years as a head of uh, projects. अच्छा <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि समय के अंतराल में कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हमें निर्णय लेना पड़ता है डिसीजन लेना पड़ता है कि करें या ना करें लेकिन आपने एक डिसीशन ले लिया कि आपको सीखने को काफ़ी चीज़ें मिल रही थी इसलिए आप वहाँ रुक के उन सारी चीज़ों को सीखें और इसके वजह से आपको जो है आने वाले समय में बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट मिला कि आपको एक अच्छे पोजिशन पर रहने का मौका मिल गया तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी बातें उनके प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसेस हम लोग सुन रहे हैं ताकि हमारे जीवन में भी इस तरह की बातें आती हैं तो हमें निर्णय लेने में या डिसीजन लेने में सजता हो इसलिए हम ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं और जब भी किसी अच्छे व्यक्ति का अनुभव सुनते हैं तो हमारे जीवन में उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में इसी तरह अच्छी प्रेरणाएँ लेकर आगे बढ़ते रहें अच्छे पोजिशन पर जाएँ तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि उन्होंने अपने जॉब में या फैमिली लाइफ में जो मुश्किलें आ रही थी वो उसके बारे में हमने सुना अब आगे बढ़ते हैं और मैं जानना चाहूँगा कि आपके खुशनुमा पलों के बारे में बताएं। जीवन में सबसे अच्छे पल आपके जो खुशनुमा पल थे उनके बारे में बताइए खुशनुमा पल एक तो यही था कि जब हमारा लासन ट्यूरो में सेलेक्शन हो गया था वो एक सबसे बड़ा वो एक सबसे बड़ा था और दूसरा ये था कि जब हम क्रॉम्पटन ड्रीज़ में ट्रांसफ़र हुए थे चेन्नई में गए थे तो हम उस समय मार्केटिंग कर रहे थे तो वहाँ एक प्रोजेक्ट हमें दिया गया था हिंदुस्तान जिन के लिए और वो प्रोजेक्ट को हम आ, प्र, सारा प्रोजेक्ट हमने बनाया था वो तो पहली बारी उस प्रोजेक्ट की जो ऑफर थी वो इतनी अच्छी बनी थी हमारे एमडी साहब ने भी उसको एक्नॉलेज किया था डेढ़ साल के बाद वो प्रोजेक्ट हमें अवार्ड हुआ था तो हमारे जनरल मैनेजर थे मिस्टर एच वी तो उस समय वो प्रोजेक्ट की वैल्यू थी साढ़े सोलह टोर और जब हमारा डिवीजन की ही टर्नओवर ही उतनी थी साढ़े सोलह टोर तो, तो जब वो ऑर्डर मिला तो उन्होंने हमें वो कलकत्ता में थे उस समय तो हमने उनको फैट्स uh, भेजा उस ज़माने में फैट्स होता था दिस वाज इन 1988 में ये ऑर्डर मिला था तो उन्होंने फैट्स भेजा कि दिस इज़ द बेस्ट न्यू ईयर गिफ्ट यू हैव गिवन टू आवर डिवीजन हमारा डिवीजन का नाम था ई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स डिवीजन सो दैट वॉज वेरी गुड मोमेंट एंड एट और मोमेंट था कि फ़र्स्ट टाइम जब हम ट्रांसफार्मर को ट्रमिशन कर रहे थे जैसा हमने बोला कि हमें सारी वायर्स के बारे में मालूम था तो हमारे एक सीनियर इंजीनियर आए थे वो ट्रमिशन करने के लिए तो नीचे सब नारियल वगैरह तोड़ के वो ऊपर गए कि ऊपर जाके वो बटन दबाएंगे, अच्छा तो जब गए तो काफ़ी टाइम हो गया बटन ऑन नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं हुआ तो हमारे एक ट्र थे Uh, टेस्ट सीनियर इंजीनियर आई के आई हमारा कस्टमर था आई एल कंसल्टेंट था तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई सब लोग खड़े हैं क्या प्रॉब्लम है तो आप ऊपर जाके देखो <laughs> तो हम ऊपर गए तो हमारे मिस्टर रमन बोले कि भाई कुछ प्रॉब्लम है ये तो कमांड ले नहीं रहा अच्छा अच्छा हमने कहा कमांड नहीं ले रहा अच्छा ठीक है आप मेरे को एक छोटी सी वायर दीजिए हम पैनल के अंदर जाएंगे हम कुछ शॉर्ट करेंगे हम यस बोलेंगे फिर आप कमांड दीजिए तो ई सेड ओके तो हम पैनल के अंदर गए हमने एक कांटेक्ट को शॉर्ट किया हमने बोला यस उन्होंने कमांड दिया ब्रेकर होल्ड हो गया ट्रांसफार्मर कमीशन हो गया अरे वाह <laughs> तो वो बोले हमसे जब हम पैनल से बाहर कि आपने क्या किया मैंने कहा कि पहले नीचे चलते हैं क्योंकि कंट्रोल रूम जो है वो चौदह मीटर हाइट पे था स्विच यार्ड ट्रांसफार्मर नीचे ग्राउंड पे था मैंने पहले नीचे चलते हैं लेट मी सी कि क्या सही हुआ है हाँ।, हाँ तो हमने वहाँ जाके स्विच यार्ड में उनको दिखाया कि वहाँ पे इन लाइन पे सिंगल पोल आइसोलेटर था जो पी को ऑन करना था वो हम भूल रहे थे तो इसकी वजह से पीटी जो है वो पावर नहीं दिखा रहा था तो अंडर वोल्टेज ट्रिप हो गया था तो अंडर वोल्टेज के जो कांटेक्ट्स थे उसको हमने शॉर्ट किया शॉर्ट तो करने से चालू, चालू हो गया तो फिर उन्होंने बोला बोलो क्या किया तुमने मैं इनको ऊपर देखो <laughs> तो ऊपर देखा वो आइसोलेटर खुला था <laughs> तो ये <सेड़... laughs> तो ये बहुत अच्छी मोमेंट थी हमारे लिए अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जीवन में बहुत सारे खुशनुमा पल है जैसे कि हमने अभी आपको आपसे सुना भी और छोटी मोटी बातें तो हमारे जीवन में आती रहती है लेकिन कुछ ऐसे पल होते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा खुशी और आ, लाइफ टाइम के लिए वो एक यादगार बन जाती है जब भी हमें ऐसा लगता है उन चीज़ों को याद करते हैं तो हमें खुशी होती है तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जीवन में इस तरह आगे बढ़ने के लिए आप किस मोटिवेशन लेते रहें आपके मोटिवेटर्स कौन रहें जिनको आप गुरु समान मानते हो एक तो हमारे बड़े भाई जिन्हों जिन्होंने हमें इंजीनियर बनाया और चूँकि वो भी सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे तो हमने उनको देखा था कि वो काफ़ी हार्डवर्क करते हैं दूसरे हमारे मदर हालांकि हमारे मदर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे बट उन्होंने वो आ, बहुत अच्छे घर के तो वो हमारे नाना जी ने उनको एज ए बॉय अप किया था बट जब वो पार्टीशन हो गया तो वो दिल्ली आ गए तो अपना सारा वो सब उनके घर में तो सोने की ईटें थी वो सब छोड़ आ तो आ के आ गए तो यहाँ आके फिर दोबारा से शुरुआत करी एज ए रिफ्यूजी तो उन्होंने काफी हार्ड वर्क किया हमें आगे बढ़ाने, आगे बढ़ाने का तो उनके सेक्रीफाइस की वजह से हम आज आगे जो बढ़ आगे बढ़ते रहे <laughs> जी इनके अलावा और कौन रहे आपके इनके अलावा हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर ट्रीटे निया एंड मिस्टर आईसी जोसेफ जोसफ पर हैड ऑफ लार्सन टिब्रो आरएनडी तो वो हमारे आइडियल थे कि वो बहुत तेज चलते थे और बहुत अच्छे तरीके चलते थे तो मेरे को एक किस्सा याद है कि हम जब लार्सन ट्यूब्रो में थे हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि उस प्रोडक्ट को नई एप्लीकेशन के लिए वेदर सूटेबल है या नहीं है तो वो प्रोडक्ट हमने जब टेस्ट किया तो उसका रिजल्ट ठीक नहीं था नहीं। तो हमारे सीनियर थे मिस्टर एनडी टुलटर्नी तो उन्होंने बोला कि आप रिपोर्ट बनाओ तो हमने बोला हम तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग हैं तो हम रिपोर्ट बनाए ही सेट हाँ यू मेक नो प्रॉब्लम हमने वो रिपोर्ट बनाई वो रिपोर्ट बना के वो सर्कुलेट होती है mm -hmm. तो वो रिपोर्ट गई हमारे आर एन डी हेड मिस्टर आईसी जोसेफ के पास तो एट दिन लंच के बाद वो हमारे हेड मिस्टर आईसी जोसेफ वो काफ़ी सारे पैनल्स पे भी हैं वो आए हमारे सामने अपना कुर्सी लेके बैठे कि यू और मिस्टर सुरेंद्र मेहता आई सेड यू सेड यू हैव प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट हमने कहा तो इस हम आपसे इसके बारे में बात करना चाहेंगे तो वो डिस्कशन हमारी उनके साथ चार घंटे चली उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा हम वो प्रोडक्ट देखना चाहेंगे सैम्पल कहाँ हैं हमने कहा वो सैम्पल में तो फिर लेबॉर्ट्री में जा फिर तकरीबन तीन घंटा वहाँ पे डिस्कशन चली सात घंटे के बाद उन्होंने वो रिपोर्ट के ऊपर साइन किया कि आपकी रिपोर्ट ठीक है और अब जो भी आपने दिया है कि ये ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए वो आप करिए वो फिर हमने किए मॉडिफिकेशन करने के बाद फिर वो प्रोडक्ट को हमारे वहाँ पे एक प्रोडोकाम होती है जिसमें मार्केटिंग के चीफ आते हैं वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक्सेप्ट करने उसमें प्रेजेंटेशन देनी होती है तो उसमें फिर हमारे सीनियर ने बोला आप प्रेजेंटेशन करिए तो हमने कहा हमें तो अभी चार महीने हुए हैं <laughs> तो बोले नहीं आप करिए आप कर सकते हैं फिर हमारे आईसी सी जोसेफ थे उन्होंने भी बोला आप करिए फिर वो हमने प्रेजेंटेशन वहां पे की और वो प्रोडक्ट अप्रूव हो गया क्या बात <laughs> तो इस तरह जो है आपके जीवन में काफ़ी मोटिवेटर्स हैं और आप आगे बढ़ते गए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और ख़ास करके हमारे सीनियर सिटीज़न या हमारे जो बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं उन्हें भी उनके जीवन के कुछ खुशनुमा पर इसी तरह याद आ रहे होंगे जब आप सुरेंद्र मेहता को सुन रहे हो तो आपकी भी यादें जो है ताज़ा होती जा रही होंगी ऐसे में शुभ करता हूँ तो चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें और जाते जाते सुरेंद्र मेहता से मैं यही कहूँगा कि आप अपने जीवन में आ, सदा खुश रहने के लिए या खुशी में रहने के लिए किन बातों का चिंतन करते हैं उसके बारे में बताएँ तो ये है कि हार्ड वर्क करिए जी दूसरा सच्चाई से चलिए एंड जो भी काम आप करते हैं सच्चाई से करिए और मतलब ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन एक ऑनेस्ट हार्ड वर्टिंग रहेंगे तो आपको सफलता मिलती रहेगी जी सुरेंद्र मेहता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि सदा जीवन में हार्ड वर्कर बने और ईमानदारी से काम करते रहे तो आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह से आपको उसका बेनिफिट मिलता है ऐसा आपका अनुभव भी है और सच्चाई भी यही है कि जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो कर्म का सिद्धांत है कर्म आपको फल देता है बल जल्दी जल्दबाजी उसमें नहीं होती है लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लगता है तो धैर्य रखिए अपने जीवन में तो सदा आपको जो है खुशी मिलती रहेगी आप सदा खुश रहें मस्त रहें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कहूँगा फिर से एक बार सुरेंद्र मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद सलामी ज़िंदगी में आने के लिए और हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करने के धन्यवाद आपका भी जो आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद चलिए दोस्तों आज के लिए बस सलामी जिंदगी में इतना ही अगले एपिसोड में फिर से कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत मुझे और सुरेंद्र मेहता को आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो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 सद बता रूहस में बसाई क्यों मतलब जता, में बसाई क्यों मतलब जता, तेरे जलबों से रोशन जमी आसमा क्यों किसी को नजर तू न आता यहाँ तेरी परदानशी नाम है ढूंढता आज भी तुझको इंसान है अः खुदा तू बता तेरा क्या नाम है तू है रहता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 ना समझ तुझको को समझ ना लड़ते यहा तू समझदार हो के भी है।, है बदी करते इन सा बदनाम है खुदा तू बता तेरा क्या नाम है तू है रहता